श्री रामकृष्ण बचनामृत परिच्छेद छियासी तीन जुलाई अठारह सौ चौरासी पांडित्य की अपेक्षा तपस्या का प्रयोजन साधना श्री रामकृष्ण मास्टर से बातचीत कर रहे हैं पास ही भक्तगण भी बैठे हैं श्री रामकृष्ण मास्टर से शसधर को तुम क्या समझते हो मास्टर जी बहुत अच्छा श्री रामकृष्ण बड़ा बुद्धिमान है न मास्टर जी हाँ उसमें खूब पांडित्य है श्री कृष्ण गीता का मत है जिसे बहुत से लोग मानते जानते हैं उसके भीतर ईश्वर की शक्ति है परंतु शसधर के कुछ काम बाकी हैं सूखे पांडित्य से क्या होगा कुछ तपस्या चाहिए कुछ साधना चाहिए गौरी पंडित ने साधना की थी जब वह स्तुतियां पढ़ता था तो ओम निरा लम्बो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 वह जप करके सिद्ध हो गया है नारायण ज्योतिष जानता था उसने कहा केशवसेन भाग्य का बड़ा ज़बरदस्त है मैंने उससे संस्कृत में बातचीत की थी वह भाषा बंगाली बोलता था तब मैं हृदय को साथ लेकर बेल घर के बगीचे में केशव से मिला उसे देखते ही मैंने कहा था इन्हीं की पूछ गिर गई है ये पानी में भी रह सकते हैं और जमीन पर भी श्री रामकृष्ण पूछ गिरने की लोकोक्ति के द्वारा कह रहे हैं कि यही केशव हैं जो संसार में भी रहते हैं और ईश्वर में भी मेरी परीक्षा लेने के लिए तीन ब्राह्म समाजियों को केशव ने काली मंदिर भेजा उनमें प्रसन्न भी था बात यह थी कि वे रात दिन मुझे देखेंगे और केशव के पास खबर भेजते रहेंगे मेरे घर में रात को सोए बस दया मय करते थे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 उस दिन रात को यहीं रह गया नारायण जब था तब एक दिन माइकेल आया था मथुर बाबू का बड़ा लड़का द्वारका बाबू उसे अपने साथ ले आया था मैं जिनके साहबों के साथ मुकदमा होने वाला था इस पर सलाह लेने के लिए बाबूओं ने माइकल को बुलाया था दफ्तर के साथ ही बड़ा कमरा है वहीं माइकल से मुलाकात हुई थी मैंने नारायण शास्त्री को बातचीत करने के लिए कहा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 संसार को तिनके बराबर समझने लगा है चौधरी ने एम ए पास किया है पहली स्त्री की मृत्यु होने पर बड़ा वैराग्य था श्री कृष्ण के पास दक्षिणेश्वर प्राय जाता था उसने दूसरा विवाह किया है तीन चार सौ रुपया महीना पाता है श्री कृष्ण भक्तों से इस कामनी कांचन की आसक्ति ने आदमी को नीच बना डाला है हरमोहन जब पहले आया था